बोलो ये हमारी सामर्थ्य नहीं है भोगना हमको पड़ेगा ये तो थोड़ी देर के लिए दे दिया है पर तो इतने सिद्धांत हम नहीं है कभी प्रारब्ध को तो ही समाप्त कर लेना है कि हमें भोगना पड़ेगा फिर ले लेंगे हम <coughs> इसलिए कहते हैं कि जो अभिमान शून्य मुक्त पुरुष सिद्ध पुरुष है न उनको भी अपना प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है विभक्ति <coughs> भय प्रमत्त बनेश्वती सियात यत स आस्ते सहषट सपत न जो व्यक्ति प्रमादी है जितेंद्रिय नहीं है वो जंगल में भी चला जाए साधु भी हो जाए आत्मा भी हो जाए वहां भी अपना पतन कर लेगा। और जो जितेन्द्रीय पुरुष है वो गृहस्थाश्रम में उसका क्या बिगाड़ता ग्रहाश्रमा किम न करो क्यवज्ञम ब्रह्मा जी कहते हैं एक देख या सख्त सपक नान बिजली जो अपने इन्द्र रूपी और मन रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसको पहले गृह से करना चाहिए जैसे कोई राजा अपने शत्रुओं के ऊपर विजय करना चाहता है तो पहले किले में रहना चाहिए इसको किले में रह करके और जब शत्रुओं को जीत ले जब समझेगा हमारा कोई शत्रु नहीं है तब चाहे किले में रहे क्या बात है तो ये गृहस्थ आश्रम क्या है ये काम करोदा क्रोधाधिक शत्रुओं को जीतने के लिए किला है तो इसलिए पहले इसको तुम स्वीकार कर ग्रहेशवा ष इंद्रिया जीवा पश्चात ग्रहेवा बने ववा बचे फिर ब्रह्मा ने कहा राजन फिर तुम चाहे वन में रहना चाहे घर में रहना एक प्रिय तुम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के मन आदित शत्रुओं को जीतो और संसार के भोगों को गोपो भोगो। फिर मुक्त संग होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करो सुखदेव कहते हैं इस प्रकार के ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया और तो ब्रह्मा जी के बच्चनों को प्रिय प्रति स्वीकार करो फिर तो मनु अपने पिता की नारद जी की आज्ञा से उनका राज्य राज्याभिषेक हुआ और महे पृथ्वी का शासन करने लगे विश्वकर्मा की जो प्रजापति हैं उनकी बृहिस्मती नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हुआ उनके दस पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम क्या था आग्ली यज्ञ बाहू महावीर हिरण्य रेता जतपृष्ठ सवण मेधातिथि गीतहोत्र कवि ऐसे नाम से ये टिल्लू पिल्लू ऐसी रखने थे नाम नहीं थे एक सर्वे अब इनाम आ इनके बीच में कवि महावीर और सवानी तीनों ब्रह्मचारी गए पचपन से और फिर पहले ब्रह्मचारी का पालन किया फिर सन्यासी एक गृहस्थ नहीं गयी और इतने दिन तक राज किया वो तो कहते हैं देखो इतने दिन तक राज किया एक अरब और दस करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य की सुन करके भी आश्चो एक अरब दस करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य शासन किया प्रिय व्रत ने उस समय की बात सृष्टि के आरंभ की बात उस समय आयु का तक ब्रह्मा जी के का दिन का जब गणना करते हैं ना ब्रह्मा जी की तो एक दिन भी नहीं हुआ इतने ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है लंबा जानते तो सहस्रेग पर्यंत अहरियत ब्रह्मणो रुझी चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता और ऐसी इतनी बड़ी रात्रि हुई रात्रि और एक पक्ष एक एक वर्ष और ऐसे ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु है हाँ। और वो ब्रह्मा जी अब पचास वर्ष के हो गए हैं इक्यावनवे वर्ष में लगे ये पंडितों के संकल्प में ये, ये संकल्प के साथ में ये बात रखती है कि ये सृष्टि को भूलने जाए कितने वर्ष से ब्रह्मा जी की आयु को रोज भूलते हैं ब्राह्मण लोग ब्रह्म लोग में द्वितीय पार्थे द्वितीय पार्थ क्या है पर नाम है सौ का और पर का आधा परार्थ हुआ तो दो परार्ध हो गए सौ में पचास पचास दो हो गए तो एक परार्थ तो समाप्त हो गया पचास वर्ष की तो हो गई और द्वितीय परार्थ लग गया ब्रह्मा जी इक्यावनवे वर्ष में लग गए इस बात को ब्राह्मण लोग रोज अपने संकल्प में भूल लेते हैं कहीं भूल न जाए तो नित्य कर्म में आ गया ऐसी परंपरा चली आ रही है हम लोगों और, और लोग तो वैज्ञानिक अनुमान करते रहते हैं कितनी वर्ष से संसार है अनुमान लगाते तो कब कुछ करता है तो कुछ करता है आपके यहां अनुमान की आवश्यकता नहीं है आपकी तो परंपरा चली आ रही है और भगवान सूर्य जो है जब मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं तो लोकालोक पर्यंत जो है आधे उसको प्रकाशित करते हैं मेरू पर्वत और लोकालोक के आधे भाग को केवल प्रकाशित करते हैं इसलिए रात्रि और दिन का विभाग होता है। रहता राजा ने महाराज ने सोचा अरे जहां रात्रि होती है उसको भी हम दिन मना दें तो सूर्य भगवान जब चले जाते थे आगे तो रात्रि जब होती थी तो अपना रथ में बैठ के निकलते थे तो वो दिन हो जाता था तो प्रकाश हो जाता सप्त बारम सूर्यम अन्न सात बार ये सूर्य के पीछे ऐसे उन्होंने अपना रथ चलाया तो अब रथ का एक पहिए का रथ था वो तो सात गर्त हो गए गड्ढे उदी हुई सात समुद्र माने जाए जंबू उपलक्ष और उनके बीच का जो भाग है उसको द्वीप कहते हैं इधर समुद्र इधर सप्त बीच का जो भाग वो द्वीप हो गया जम्बू दीप उलक्ष शालमली पुष्प साख पुष्प ये सात द्वीप हो गए सप्त तो द्वीप आवश्यमी और समुद्र जो बन गए सात एक एक समुद्र में तो खारा ही जल है और एक में ईख कास भरा हुआ है और एक में शराब एक में घी भरा हुआ है घरपोध एक में खीरो दूध का ही समुद्र है दरी भरा हुआ है और एक में शुद्ध जल है मीठा और दूध के समुद्र का पता चल जाए तो फिर क्या दूध की कमी है पर इनका पता नहीं इनका पता नहीं चलता महात्मा कहते हैं अगर भगवान के पास दूध का समुद्र न हो क्षीर सागर न हो तो इतने दूध की सप्लाई कैसे करें? जब कितने बच्चे पैदा होते हैं जब माता के गर्भ में बालक आता है तभी क्षीर सागर से कनेक्शन जोड़ देते हैं के स्तरों में दूध आ जाता है पशु स्त्री सब माताओं के दूध आ जाता है और जब बच्चा खाने पीने के लिए योग्य हो जाता है तो कनेक्शन में सूख जाता है तो वे भगवान के पास अगर क्षीर सागर न हो तो कहा से ये दूध भेज रहे हैं सबको तो तो दूध की सप्लाई पूर्जस्पति तो तो नाम की जो उनकी कन्या थी उनको शुक्राचार्य को दे दिया उन्होंने उसको देवयानी नाम की जो कन्या पर उत्पन्न की इसके बाद गिड़क तोड़ करके पुत्रों को राज दे करके अपनी पत्नी को भी पुत्रों के पास छोड़ करके और फिर जो है उन्होंने नारद जी ने जो उपदेश किया उसी मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया व्यरक्त होकर करके महाराज के तो घर से चले गए प्रिय व्रत कृतम कर्मेश्वरम बिना अन्य का कबार अरे परमात्मा को छोड़ करके प्रिय व्रत ने जो कार्य किया और कौन कर सकता है और इसके अंतर जब पिताजी बन में चले गए उनके बड़े पुत्र थे उनका नाम था आग्नेन्द्र वो प्रजा का पालन करने लगे उनके भी कोई पुत्र नहीं था आग्नेन्द्र के जब कोई पुत्र नहीं था तो पुत्र की कामना से मंदरा चल पर्वत की गुफा में जाकर के ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे ये प्रियव्रत के पुत्र जो आग्नेन्द्र हैं तो वो ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे ब्रह्मा जी ने जाना कि मेरी उपासना कर रहे हैं मेरी आराधना कर रहा पुत्र के लिए तो ब्रह्मा जी ने जो अपनी सभा में नृत्य करती थी पूर्व नाम की अप्सरा तो अप्सरा को उसके पास भेज दिया कि जाओ तुम उस राजा के पास चली जाओ अप्सरा जब आई तो आकर के उस वन में उस आश्रम में इधर उधर घूमने लगी जहां राजा तपस्या कर रहा था उसके उन उनपुरों के ध्वनि को सुन करके राजा ने नेत्र खोले और देखा कि एक सुंदर अप्सरा अद्भुत जिसका सौंदर्य है उसे देखकर के कहने लगा ओ देवी तुम कौन हो दे सके तुम काशी यहां किसलिए घूम रहे हो तुम्हारे इन चरणों में क्या कोई तीतर तीतरबंध में क्या इनका शब्द सुनाई पड़ता है देखने भी नहीं आते हैं कहता है कि देवी तुम ये बताओ तुम खाती क्या क्यों तुम? कि तुम्हारे शरीर से दिव्यगंध आ रही है आहारेण सुगंध आय हे मित्रो और तुम मेरे साथ रह करके तपस्या करो ब्रह्मा जी ने तुमको मेरे पास भेजा है ब्रह्मणा दत्तम तो हम न के ब्रह्मा जी ने आपको हमारे पास भेजा है अब हम तुमको जाने नहीं देंगे इस प्रकार उसने उससे प्रार्थना की वो तो अपराबी उसकी बुद्धि और शील अवस्था सौंदर्य को देखकर के मोहित हो गई प्रसन्न हो गई और उसके साथ दस करोड़ वर्ष तक भी होवन स्वर्गान भूजे उस आज आग, आग्ल के और फिर नाभि नाभी किमपुरुष हरिवर्ष इलावर्त रम्यकणमय पूर्ण भद्रास केतमाल नौपुत्र उत्पन्न किए थे पुत्रों को उत्पन्न करके और वो अप्सरा फिर ब्रह्मलोक को चली गई अब राजा तो अभी तृप्त नहीं हुआ था राजा बस उसी अप्सरा का ध्यान करके उसने ब्रह्मलोक में जाकर के फिर उसे अप्सरा को प्राप्त किया का तल्लोकमृता प्राप्त जब आग्नेन्द्र परलुक तुक गए जब उनका शरीर समाप्त हो गया अब इसके अंतर नव भ्रातरो मेरुकन्याम मेरुदेवीं प्रतिरूपांम उग्रदष्टीम लताम रम्याम श्याम्याम नारीम भद्राम देववती देवरी ऐसे इन नौ कन्याओं के साथ उनके विवाह आग्लीन्द्र के पुत्र थे नाभी अब नाभी महाराज के भी कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवताओं क्या में कोई ऐसी सामर्थ्य है ऐसा यज्ञ करा सकते हो जो हमारे पुत्र हो ब्राह्मणों ने कहा महाराज तो उत्तृष्टि यज्ञ कराया नाभी महाराज के लिए और फिर वहां यज्ञ पुरुषम यज्ञेन अयजत यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की आराधना की और फिर और जब भगवान का ध्यान किया गया ब्राह्मणों के द्वारा तो सर्वालंकार तो भगवान प्रारुद्ध यज्ञ में ब्राह्मणों की आराधना करने पर भगवान प्रकट और तेजो मै उनका शरीर था शंखचक्रादि ये जो उनके चिन्ह उनको धारण किए हुए श्री पर मुकुल कानों में कुंडल ये हरिण्टा सर्वे ऋतुवादयो नम्राहता सबने भगवान का स्तुति की पूजन किया और ऋषि लोग बोले हे पूर्ण तत् सेवका नाम अस्माक नमो नमा इथ सब्य शिक्षक ब्राह्मण लोग बोले कि महाराज हम आपका पूजन क्या करेंगे क्या पूजन कर सकते हैं बोलो महापुरुषों ने हमारे गुरु लोगों ने यही बताया है आपका पूजन कि नमो नमः आपको बारंबार प्रणाम करते रहना बस यही आपका पूजन और हम आपका क्या पूजन कर सकते हैं निर्लिप सुतुगंधा पुष्पम निर्वास समस्या चल निर्विशेष से का भूषा कोलंकार उकृत जिसकी कोई आकृति नहीं उसको क्या अलंकार पहना है भगवान भक्त लोग जब आपको तुलसी जल पल्लव ये अर्पण करते हैं इसी से आप संतुष्ट हो जाते हैं अन्यथा अनेक बिना भक्ति के तो आपको कुछ भी अर्पण कर ले आप उससे प्रसन्न नहीं होते <laughs> यद्यपि तुम बड़ांदा तुम आविर्भूष हो आप यद्यपि वर देने के लिए प्रकट हुए हैं पर सबसे पहले तो वर हमको यही मिल गया कि आपके दर्शन हो गए ये राजर्षि ये आपके समान ही पुत्र चाहता है ये ब्राह्मणों ने भगवान से माना तुम्हारा ये नाभि जो राजा हैं इन्होंने यज्ञ कराया है और आपके समान ये पुत्र चाहते हैं भगवान बोलेरे ऋषियों भगवत भी असुलभम बरम याच ये तो तुमने एक बड़ी बात है हमारे समान और कौन है न तो हमारी बराबर का कोई है न कोई हमारा हमसे अधिक है तुमने तो ये विलक्षण पर मांगा पर ब्राह्मण की बात मिथ्या अनुवाद की नहीं होते चलो हम स्वयं ही इनके यहां अहंसावतार से प्रगत होंगे ऐसा कहकर के भगवान हम प्रधान हो गए और भगवान फिर नाभी महाराज का प्रिय करने के लिए और दिगंबरों का दिगंबर तथा सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का आ, के धर्म प्रकट करने के लिए स्वयं मेरुदेवी जो है और तो सत्यमयी सत्य सत्यमूर्ति जो है भगवान ने उनके यहां अवतार करे जोड़िए श्रीकृष्ण भगवान ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रगट जो है उनको जब उन, उनको देखा उनके चिन्ह देखे ब्राह्मण लोग कहने लगे कि यही हमारे राजा बने एक बार इंद्र ने वहां वर्षा नहीं की तो देव ने अपने तप के प्रभाव से वो अपने आप वर्षा कराई नाभी ने जब देखा जब अपने पुत्र को बड़ा देखा के अवस्था में ये ये युवावस्था में आ गए ब्राह्मणों की गोद में उनको रख करके और स्वयं बनने चले गए भद्रकाश्रम गत्वा नरनारायण नारायण नम सेवमाना काली ने मुक्ति भद्रकाश्रम जाकर के भगवान का ध्यान भजन करके मुक्ति को प्राप्त किया उन्होंने और इसके अनंतर ऋषभदेव जो है लोक शिक्षा के लिए गुरुओं के घर में गए पढ़ने लिखने के लिए जो की पढ़ने की क्या आवश्यकता थी पढ़ने की क्या आवश्यकता थी तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए और उन्होंने बृहस्थ धर्म को स्वीकार किया उनके सौपुत्र उत्पन्न हुए ऋषभदेव के सबसे बड़े जो थे उनका नाम था भरत जिनके नाम से ये भारतवर्ष भी कहा जा रहा है पहले इस देश इस देश का नाम क्या था पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष और भरत ऐसे प्रतापी हुए क्या फिर जो है लोग अजनाभ वर्ष को हटा करके फिर भारत के नाम से भारत भारत कहेंगे भारतमित कथयंती कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आभिहोत्र जुमिर समस्त करभाजन ये तो नौ बड़े ज्ञानी थे विवेकी थे भगवान के भक्त थे एकादश स्कंद में इनकी कथा आएगी और ये एकाशी थे ये पिता के आज्ञा करने वाले कनिष्ठा कर्म शुद्धा ब्राह्मण अ बजू कर्म से शुद्ध ब्राह्मणों के सदृश हुए हैं ये ऋषभदेव जो हैं गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने गृह शासन स्वीकार किया और वो ऋषभदेव जी जो हैं ब्राह्मणों के आदेश अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे उनके राज्य में कोई कुछ चाहता नहीं था क्या सब भगवान कब से का प्रेम भक्ति ही सब चाहते थे पर उनके प्रति प्रेम चाहते थे अन्य आत्मनो केवल किमक नवांच अन्य दियम ने क्षति दूसरे की वस्तु को कोई देखता भी नहीं था उधर स्पर्श भी नहीं करता था वेशभदेव जी एक दिन भ्रमण करते हुए ब्रह्माव्रत में आए ऋषियों की सभा में उठ करके खड़े हुए और अपने पुत्रों के लिए ऐसा उपदेश करने लगे ऋषभदेव बोले सभा के बीच में जैसे महाराजा प्रथु प्रथु ने जैसे उपदेश किया था तो ऐसे ऋषभदेव एक सभा में उठ के खड़े हुए और उपदेश कर रहे क्या कहते हैं नायन देवो देहभाजा नृलोके कष्टान काम अर्हते बिभुजा ये तपो दिव्यं पुत्र का ये नम शुेती अस्मा ब्रह्म ये मनुष्य का शरीर ये संसार के विषय भोगों के लिए नहीं मिला है ये तो शुकर कुकरों को भी संसार के विषय सुख मिल जाते हैं ये शरीर तो दिग्व्य तप करने के लिए मिला है इसलिए इससे तप करो भगवान का ध्यान भजन करो जिससे अंतकरण की शुद्धि हो और उससे फिर ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो मात सेवाम द्वार महा विदुक्ते हैं वो कहते है, देखो महापुरुषों की जो सेवा है मुक्ति का दरवाजा है और विषय पुरुषों का संग है वो नरक का दरवाजा जाता महापुरुष कौन होते हैं समचित्ता प्रशांता विमन्यवाहा सुदृढ़ता साध हो ये जिनके चित्त में ममता नहीं होती जिनके चित्त में समता होती है वो महापुरुष होते हैं उनके हृदय में क्रोध नहीं होता ऐसे साथ का संग करना चाहिए जब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं जाता तब तक इसको शांति नहीं मिलती कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास श्री जी महाराज कहा करते थे अरे चिड़िया आकाश में कितनी भी उड़ ले क्या लेगी वहां जब उसे चारा लेना होगा तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा कितनी चिड़िया उड़े आकाश तो चारा है धरती के पास ऐसे तुम कितने उछल कूद मचालो संसार में जब तुम शांति लेनी होगी तो भगवान की चरणों में आना पड़ेगा सुखी मीन जहां नीर अगाधा जिम हरि शरणन एको ओ बाधा इस तरह से अपने पुत्रों को उपदेश किया और अंत में कहते गुरु न सस्यात स्वजनों न पिता न स्यात जननी न सात अरे बेटाओ वो गुरु गुरु नहीं है वो स्वजन स्वजन नहीं है वो पिता पिता नहीं है वो माता माता नहीं है वो देवता देवता नहीं है जो मृत्यु के भय से साधक को न बता नमोचेद यह समुपेत मृत्युम अरे हमारा मृत्यु का भय हमारे हृदय से नहीं निकला तो वो क्या गुरु जी हुए नमोचेत सा गुरु स्वजना पिता माता प्रतिष्ठ नश्या ये मनुष्य का शरीर पाकर करके और जो भगवान की शरण में नहीं जाता उसको धुपकार बेटाओ ये हम सर्वे ईर्ष्या हित्वा तुम तुम्हारा सबसे बड़ा भाई जो भरत है अरे उसकी आज्ञा का पालन करो उससे ईर्षा मत करना उसकी आज्ञा का पालन करो ऐसे इस तरह से अपने पुत्रों को उपदेश किया, पुत्रों को उपदेश करके और वो अपने में ही अग्नियों को लीन करके देहमात्रावशेषता वो केवल विरक्त होकर के और ब्रह्मावक्त में घूमने लगे और दूर देश होकर कितना ही प्रयत्न करता पर बोलते नहीं थे तूष्णीम बबूब गांवों में चले जाते थे जंगलों में घूमते थे दुष्ट लोग उनको दुख देते थे कोई कोई तो उनके ऊपर थूक देता था कोई पत्थर मारता कोई हैं, कोई मिट्टी का डेला फेंकता कोई अधोवाई अधुवा, उनके ऊपर छोड़ता और वो बिल्कुल मन धारण करते को तो सहन करते थे कृषिम बभ्रामों आजगरीम प्रतिमुष्ठता फिर घूम घूमघाम करके फिर अजगर के समान एक जगह लेते जो भोग होगा बस यही हमारे पास आ जाए अजगर करें न चाकरी पक्षी करें न काम और दास मलू का योक है सबके दाता राम आजगर के मुंह में कोई न कोई आ ही जाता उसका जीवन कैसे से? तो अजगर की तरह एक जगह पड़ गए जो वहीं उनको खाने को देता वही खा लेते थे पी लेते थे वही लघुशंका कर देते वहीं चट्टी कर देते, देते दे जब उनके शरीर से मल निकलता तो इतनी सुगंधी होती कि वो चालीस चालीस दस दस योजन एक योजन चार कोस का हो चालीस चालीस कोस तक वो सुगंधी उसकी फैल जाए यदृक्षा प्राप्त उनको अनेक सिद्धियां उनके सामने आई अनुमादित उन सिद्धियों का उन्होंने बहिष्कार किया स्वीकार नहीं किया क्षेत्र ने कहा महाराज वो उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेते तो उनका क्या बिगड़ जाता उनको क्या बहता नहीं नहीं नित्यम ददाति काम से छिद्रम तमंगी रहा योगिना कृतमित से मृत्यु जाये वोट चली सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो जो दिव्य की होते हैं वो तो मन को अवसर नहीं देते ये मन कैसा है